चलिए मंत्र पाठ कीजिए oh. तो चित्त के परिक्रमों का आगे वर्णन करते हुए दो परिक्रम पीछे बता दिए मैत्री आदि की भावना और प्राण का प्रच्छन और विधारण आगे तीसरा परिक्रम और इसमें जो शब्द हैं लिए गए हैं विषयवती तो विषय का तात्पर्य यहां जो इंद्रियों के द्वारा गृहित विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप गंध, इन विषयों वाली विषयवती जो प्रवृत्ति उत्पन्न होगी प्रवृत्ति अर्थात चित्त की वृत्ति तो वह मनस स्थिति निबंध मन की स्थिति को बांधने वाली रोकने वाली अर्थात मन की स्थिरता को करने वाली होती है अब इसमें बहुत से लोग ये भी विषय उठाते हैं कि यहां पर जब समाधि का प्रकरण चल रहा है चित्त को एकाग्र करने की बात आती है और पीछे विषयों से राग हटाने की चर्चा हुई है क्योंकि एकाग्र चित्त को करने के लिए कौन से वैराग्य का निर्देश किया है पीछे एकाग्र भूमि को प्राप्त करने के लिए कौन से वैराग्य को बताया है हुँ? पर वैराग्य तो निरुद्ध भूमि के लिए है अपर वैराग्य और क्या है उसका सूत्र दृष्टानुश्रविक तो वहां दृष्ट विषय भी सारे ले लिए तो दृष्ट विषय में ये भी आ गए शब्द स्पर्श रूप रसगंध और अनुश्रविक विषय इन सब में तृष्णा का न होना इसे कहा गया अपर वैराग्य तो जब इनसे राग हटाने की बात हो रही है और राग हटा करके चित्त को एकाग्र किया जाएगा और यहां ये कह रहे हैं कि इन विषयों में चित्त को लगा करके चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है यही तो है सूत्र में कि विषयों में उत्पन्न जो प्रवृत्ति है किसी एक विषय को हमने केंद्र बनाया और वहां चित्त को लगाने से चित्त की स्थिरता संपन्न होने लगती है तो ऐसा भी आक्षेप इस सूत्र पर आता है लेकिन यहां उसका यह तात्पर्य नहीं है क्योंकि एकाग्रता का संपादन भौतिक विषयों में भी होता है और भौतिक विषयों में भी एकाग्रता का संपादन होने से हम उनको अच्छी प्रकार से कर भी पाते हैं यदि एकाग्रता न हो तो हम संसार के कार्य भी ढंग से नहीं कर सकते तो एकाग्रता की आवश्यकता हर स्थान पर पड़ती है तो इस तरह से इन विषयों में भी लेकिन ये किस प्रकार से करेंगे तो सूत्र में आगे व्यास का भाष्य देखिए कि नासिकाग्रे धारयतः नासिका के अग्र भाग में धारयतः धारणा करने से अर्थात चित्त को टिकाने से अस्य या दिव्य दिव्य गंध संवेद सा गंध प्रवृत्ति ही नासिका के अग्रभाग में अस्य धारातः ये जो योगी धारणा कर रहा है धारण कर रहा है चित्त को ष्ठी व्यक्ति है अस्य धार तो उसकी जो दिव्य गंध संवित गंध विषय हो गया और संवित उसका ज्ञान संवित का अर्थ है ज्ञान उसकी अनुभूति लेकिन गंध केवल सामान्य विषय नहीं दिव्य शब्द उसमें और लगाया उसका दिव्य विशेषण अर्थात विशेष गंध का जो ज्ञान होता है उसका नाम होगा गंध प्रवृत्ति तो उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वहां पहले कोई गंध उत्पन्न जिसमें अधिक तीव्रता से होती है ऐसा कोई पुष्प इत्यादि उसको ले लिया और उसको सूंघा एक बार सुंग करके उसको हटा दिया हम्म अब हटा करके जो गंध का अनुभव हुआ उस गंध का अनुभव अब चित्त के द्वारा करना है जो उस पहले जो गंध की अनुभूति हुई उससे जो स्मृति बनी उस स्मृति में आए हुए उस विषय को दोबारा उभारना है तो कुछ है समय तक हमें उस गंध का आभास होगा स्मृति के ही माध्यम से फिर जब कम होने लगे तो दोबारा फिर पुष्प को नासिका के पास ले आए फिर गंध का अनुभव किया जिसमें तीव्र गंध आ रही हो ऐसा कोई पुष्प गुलाब का ले लिया या अन्य कोई चमेली इत्यादि का तो उस पुष्प का बार बार ऐसे अभ्यास करके तो कालांतर में फिर वो अधिक देर तक भी उसका आभास होता रहता है लेकिन यह होगा तभी जब चित्त एकाग्र होगा तो एकाग्र करने के लिए ही ये अभ्यास इसको कर रहे हैं तो दिव्य गंध संवेद तो सबसे पहले गंध विषय को लिया इधर से चलेंगे गंध रस रूप स्पर्श शब्द इस क्रम से अब अगला जो शब्द है जिह्वाग्रे, रस संवेद अब यहां पीछे से जो विषय जो पीछे की पंक्ति में जो बात कही थी उनमें से कौन कौन से शब्दों को यहां दोहराएंगे पीछे जो कहा गया था अभी नासिकाग्रे धारात अस्य या दिव्य गंध संवेद सा गंध प्रवृत्ति ही तो इसमें से किसको बदला गया है और कौन से शब्द नहीं आए उनको इधर ले आएंगे दूसरे वाले वाक्य में हुँ? क्या लाए पीछे से बोलो नहीं पकड़ मिल रहा है नासिकाग्रह के स्थान पर हो गया जेहवाग्रह आगे धार अस्य जो का आएगा या शब्द आ गया धार अस्य या और दिव्य शब्द भी ले लेंगे और गंध संवित के स्थान पर रस संवित पढ़ ही दिया है और आगे क्या बोलेंगे सा हाँ अब रस प्रवृत्ति बोलेंगे गंध प्रवृत्ति की जगह तो ऐसे ही हर वाक्य में बढ़ाते जाएंगे पीछे से शब्दों को लेकर के तो जिह्वा के अग्रभाग पर जब धारणा की जाएगी क्योंकि जिह्वा का अग्रभाग ही रस रसना रसनेन्द्रिय का स्थान माना गया है क्योंकि जिह्वा तो काफी बड़ी है लेकिन उसका जो आगे का हिस्सा है उसी को रसना कहते हैं तो वहां पर कोई तीव्र रस से युक्त पदार्थ उसका स्पर्श किया स्पर्श करके उसको हटा लिया तो कुछ देर तक तो स्वाद वैसे ही आता रहेगा लेकिन उसके बाद भी जो उससे अनुभूति होगी उस अनुभूति को स्मृति में हमने ले लिया उसका संस्कार बना और उसके बाद फिर उसी स्मृति को उठा करके और दोबारा उस रस को अनुभव करते जाना है जब कम होने लगे फिर जिहवा से स्पर्श कराया तो ऐसे करके अभ्यास कर करके करके कर, कर, चित्त एकाग्र होने का हमारा अभ्यास बढ़ जाता है तो जिह्वाग्र रस संवित अब तीसरा है रूप शब्द रूप विषय अब रूप विषय रूप का साक्षात्कार का, कौन कौन सी इंद्रिय से करते हैं हम्म नेत्रों से चक्षु से करते हैं लेकिन यहाँ तो कुछ और लिखा है आगे देखो क्या लिखा है तो ये तालु में लिखा हुआ है तो लिखा है नहीं तालु किसे कहते हैं है? ऊपर का जो हिस्सा होता है हमारा मुख में तो ऊपर के हिस्से के दो भाग करते हैं एक अग्र भाग और एक थोड़ा पीछे का और दोनों के नाम रखे गए हैं एक का नाम तालु होता है और एक का एक का मूर्धा तो अग्र भाग और पीछे का भाग तो तालु किसका नाम होगा और मूर्धा अच्छा मूर्धा से कौन से अक्षर बोले जाते हैं जरा बताना हुँ? का कह मूर्धा तो कंठ है वो तो ना। ये मूर्धा वाले वर्ण हैं मूर्धा में जिह का स्पर्श कराते हैं तो ट में जरा बोल के देखो कि जिह पीछे के भाग में लग रही है या आगे, आगे के भाग में ऊपर जो है हमारे दो भाग हैं आगे और पीछे के तो फिर किसी तो तुम लोग ये कह रहे थे कि मुर्दा पीछे का भाग है हम्म और चाह जा में कहा लग रही है तो आगे वाला भाग जो हम ट बोल रहे हैं मूर्धा कहलाएगा और उसे पीछे वाला भाग उसे कहते हैं तालु तो तालु में रूप का ज्ञान कैसे होगा प्रश्न यह है क्योंकि रूप का ज्ञान तो नेत्रों से होता है लेकिन शरीर की हमारी संरचना ऐसी है ये कि नेत्रों में भी जो बाह्य हमें नेत्र जो गोलक दिखाई दे रहे हैं केवल इतने मात्र से रूप का ज्ञान नहीं होता यहां से तो रूप की संवेदना सूचना अंदर पहुंचेगी और अंदर जाकर के वहां और कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और फिर जहां अंदर जाकर के चित्र बनता है बाह्य किसी पदार्थ की आकृति का तो वो हिस्सा और हमारे तालू का जो हिस्सा है मुख में ऊपर का भाग अंदर वाला तो वहां लगभग वो एक ही स्थान बन जाता है तो इसलिए ऋषियों ने वहां पर चित्त को एकाग्र करके ये ठीक है कि हम नेत्रों से पहले रूप को देख लेंगे किसी वस्तु का हमने दर्शन कर लिया और दर्शन करके उसका जो चित्र बना उसकी स्मृति बनेगी उसके बाद उस स्मृति को तालु में चित्त को एकाग्र करके और वहां उसको उभारेंगे इसलिए दिया हुआ है तालुनी रूप संविद छे के शब्द वही आ जाएंगे तालुनी धार अस्य या दिव्य रूप संवित सा रूप रूप प्रवृत्ति प्रवृत्ति ही की ऐसे आगे देखो जिह्वा मध्य स्पर्श संवित अब जिह्वा का मध्य भाग जिह्वा के तीन भाग करते हैं ऊपर जो है ऊपर का हिस्सा मुख का उसके दो भाग होते हैं पीछे का जो है वो तालु आगे वाला मूर्धा और जिह्वा के तीन भाग करेंगे तो जिह्वा का अग्र भाग क्या कहलाता है रसना और जिह्वा का मध्य भाग ये बता ही रहे हैं और एक होता है जिह्वा का मूल जेहवाग्र जिह्वा मध्य जिह्वा मूल ये जो हम वर्ण बोलते हैं कवर ये जो कंठ वाले कख ग इत्यादि ये जिह्वा मूल से बोले जाते हैं और जिह्वा का जो मूल है वो कंठ ही कहलाता है वो कंठ में कंठ में ही जिह्वा का मूल है जिह्वा के पीछे का हिस्सा जहां से निकल रही है ये वहीं तो कंठ है तो इसलिए कहते हैं कि कंठ से बोले जाते हैं तो ये है जिह्वा का मध्य स्थान और यहां जिस विषय का ज्ञान होगा वह स्पर्श संवेद अब क्योंकि त्वचा तो सारे शरीर पर है स्पर्श करने वाली इंद्रिय है और रसना जेहुआ पे भी है वो त्वचा तो यहां जेहुआ का मध्य भाग वहां कुछ स्पर्श कराया उसके बाद उसको हटा लिया अब उसकी अनुभूति जो स्मृति में हमारे आ चुकी है उसको दोबारा उभारना तो उससे स्पर्श संवित स्पर्श का ज्ञान होगा ये संवित संविद जो शब्द आ रहा है इसका अर्थ है अनुभूति ज्ञान उसका अब शब्द शब्द में भी कुछ ऐसा ही है जैसे कि रूप के साथ हुआ था और इसका स्थान माना है जिहवा का मूल जिहवा मूल्य शब्द संवित यहां वाक्य पूरा कैसे करेंगे कि जिहवा मूल्य धार यत अस्य या दिव्य शब्द संवित प्रवृत्ति ही अब शब्द का तो श्रवण श्रोत्र से होता है लेकिन यहां दे रहे हैं जिह्वा का मूल तो शब्द श्रोत्र से सुनकर के और ध्वनि अब समाप्त हो गई अब उसकी स्मृति को लाते हुए और चित्त को टिकाएंगे जिह्वा के मूल पर अब जिह्वा के मूल पर इसलिए भी यहां संगति लग जाती है क्योंकि हम जो वर्ण बोलते हैं तो हमारे वर्ण बोलने के जो स्थान है मुख के अंदर कितने हैं कितने स्थान हैं जहां हम जिहवा का स्पर्श करा करके वर्णों का उच्चारण करते हैं पांच स्थान कहलाते हैं उन पांच स्थानों में सबसे पहले कंठ ही आता है प्रारंभ कंठ से ही होता है इसलिए पहला जो पांच वर्गों में पहला वर्ग है कौन सा कवर्ग तो कवर्ग का स्थान कंठ है क ख ग दूसरा फिर तालु ऊपर की तरफ ऊपर जो है दो भाग करेंगे तो पीछे वाला जो भाग है स्थान वहां से हम बोलते हैं चवर्ग को जिह्वा का स्पर्श होता है इससे और तीसरा चवर के आयु आए क्या आएगा टवर्ग अर्थात मूर्धा तो ऊपर का ही जो अग्र भाग है मूर्धा हो गया वहां से टवर्ग का उच्चारण होगा तीन स्थान हो गए और चौथा स्थान क्या है हा, तीसरा वर्ग चौथा वर्ग तवर्ग लेकिन चौथा स्थान क्या है मुख में बोलने का दंत और दंत में भी दांतों का मूल केवल दांत नहीं जैसे त थ बोलते हैं तो जेहवा हमारे ऊपर के दांतों के मूल में जा करके लगती है और पांचवां स्थान कहलाता है ओष्ठ इसमें ओष्ठ आपस में मिलेंगे और हटेंगे तो ये पांच स्थान है लेकिन सबसे पहला स्थान है हमारा कंठ तो कंठ से क्योंकि शब्दों का प्रारंभ हो रहा है वहां से उच्चारण हो रहा है उसका सुनेंगे तो कान से ही उसको लेकिन उच्चारण वहां से प्रारंभ होता है इसलिए धारणा करने का स्थान भी जिह्वा का मूल स्वीकार किया है योगियों ने तो शब्द सुनकर के सुनने के बाद और उसको स्मृति में कुछ देर तक लाते रहना वहां एकाग्रता का अभ्यास करते रहना वो ध्वनि गूंजती रहे ध्वनि का अनुभव होता रहे तो वो जिह्वा के मूल में धारणा करने से संपन्न होगा तो इस तरह से ये पांचों विषय इन्होंने लिए तो ऐसी जो विषयवती प्रवृत्ति बनेगी इन पांचों विषयों से युक्त वह मन की स्थिति को बनाने वाली होगी तो इसलिए आगे शब्द आ रहे हैं कि इति वृत्त ये जो वृत्तियां हैं पांचों विषयों से युक्त उत्पन्ना है ये जो उत्पन्न होंगी ये चित्तम स्थित निबधनती चित्त को स्थिति में उस स्थान में बांधने वाली होती है अब यहां देखो सूत्र में आ रहा है मन शब्द और व्यास जी उसका अर्थ कर रहे हैं चित्तम दिया नहीं तो मन और चित्त ये कई स्थल ऐसे आएंगे जहां लगेगा कि मन और चित्त एक ही है ऐसे ही पीछे सूत्र जब जो प्रथम परिक्रम का आया था मैत्री करुणा मुद्र तो वहां पर भी अंत में क्या था चित्त प्रसादनम तो प्रथम परिकर्म हुआ दूसरा परिकर्म हुआ और तीसरे परिकर्म में यहां पर सूत्र में क्या आ गया मन सह स्थिति निबंधनी तो सूत्रकार भी चित्त और मन को एक ही ले रहे हैं और भाष्यकार भी सूत्र में चित्त आ रहा है भाष्य में मन अर्थ हो रहा है उसका तो सब में ऐसी दोनों ने स्वीकार किया है मन और चित्त को एक ही अर्थ में तो चित्तम चित तो अब इससे लाभ क्या होता है यहां चित एकाग्र होने से लाभ क्या होगा वो आगे दिखा रहे हैं तो पहला लाभ है कि संशयम विधमंती संशय जो साधक के मन में होता है अनेक प्रकार का शास्त्रों के प्रति कि शास्त्रों में जो बात कही है वो पता नहीं सत्य है या असत्य है संभव हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी ऐसा ऐसा प्रत्यक्ष क्या हो भी सकता है या नहीं हो सकता तो वो संशय इन विषयों में चित्त को एकाग्र करने से प्रत्यक्ष होगा तो दूर भी होगा संशय तो संशयम विधवंती संशय हमारा हट जाता है और दूसरा लाभ है कि समाधि प्रज्ञायामच द्वार भवंती समाधि प्रज्ञा के लिए ये विषयवती प्रवृत्ति द्वारी भवंती द्वार बन जाती हैं, अर्थात ये उनका साधन बन जाती हैं समाधि प्रज्ञा में पहुंचाने के लिए जैसे किसी द्वार में से प्रवेश करके हम कमरे में घुस जाते हैं द्वार में से जाकर निकलते हुए तो ऐसे ही ये विषयवती प्रवृत्तियां ये समाधि में प्रवेश करने के लिए द्वार का काम करती हैं द्वार भवंती और समाधि प्रज्ञा क्या होती है ये तो समाधि प्रज्ञा का निर्देश आगे आएगा और उसमें सूत्र है रितंभरा तत्र प्रज्ञा तो रितंभरा जिस बुद्धि का नाम रखा है आगे सूत्र में वह रितंभरा की ओर ही संकेत है इस समाधि प्रज्ञा शब्द से और इसका यदि प्रमाण देखना है कि क्या वहां भी समाधि प्रज्ञा शब्द कहा है तो निकालो सूत्र ये रितंभरा तत्व प्रज्ञा रितंभरा तत्व प्रज्ञा सूत्र ये साधन पाद में अड़तालीस अर्तार। पर।, पर तो वहां तो रितंभरा शब्द है 48 में 48 में ये है, तो यह है तत्व द्वंद्वान अभिघात हाँ अर्थार्थी आ, क्या संख्या मिली उसकी हा पहले का है वही मैंने कहा ना पहले का तो वहांम भरा जो शब्द है उस में जा करके जिस अवस्था की बात कर रहे हैं ये तो उस अवस्था में जो प्रज्ञा है हमारी रितंभरा बन जाती है अर्थात सत्य को धारण करने वाली बन जाती है और उसके आगे देखो फिर जहा ये उन्होंने व्यास जी ने ही उसका प्रयोग किया है ये जो सूत्र है आगे पचासवा क्योंकि पहले आ गया रितम्भरा तत्र प्रज्ञा फिर आया श्रुता प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात तो अन्य विषया अन्य विषय वाली अनुवृत्ति ऊपर उस से, से उसी की आ रही है समाधि रितंभरा प्रज्ञा की और उसी की अनुवृत्ति फिर अगले सूत्र में है कि तज संस्कार तत्ज उससे उत्पन्न तो ये उस कौन है तो उसकी व्याख्या करते हुए व्यास जी ने कहा कि समाधि प्रज्ञा प्रभव यही से इनका भाष्य प्रारंभ होता है तो ये उस कौन हो गया समाधि प्रज्ञा तो किया व्यास जी ने प्रयोग इसका अर्थात ये रितंभरा को ही समाधि प्रज्ञा रहे हैं। और वही शब्द यहां पर है अब यहां देख लो इसी में कि समाधि प्रज्ञा यामच भवंती अर्थात रितंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करने में ये विषयवती प्रवृत्ति द्वार की भूमिका निभाती है अब पतंजलि जी ने तो सूत्र में इतना ही कहा पांच प्रकार के जो विषय लिए थे उन्होंने वो इसमें उन्होंने व्यास जी ने भाषण में दे दिए लेकिन ये व्यास जी थोड़ा अलग से और भी इसका विस्तार कर रहे हैं अर्थात ये जो विषय हैं ये केवल पांच ही नहीं हम इन विषयों के द्वारा अन्य विषय भी ले सकते हैं तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं और कहा कि एते ना, अर्थात इस सूत्र के द्वारा जो एक प्रक्रिया बताई जा रही है चित्र को एकाग्र करने की विषय का आलंबन करके तो इसके द्वारा चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप रश्मि आदिशु ये इतने इन्होंने और बढ़ा दिए इन विषयों में भी प्रवृत्ति ही उत्पन्ना जो प्रवृत्ति उत्पन्न होगी विषयवती एवं वेदितव्या उसको भी विषयवती समझ लेना चाहिए अर्थात विषयवती प्रवृत्तियों में ये भी प्रवृत्तियां आ जाएंगी इनका आलंबन करके जो प्रवृत्ति होगी उसको भी विषयवती प्रवृत्ति कहेंगे लेकिन ये जो इन्होंने गिनाए हैं इन सब में शब्द स्पर्श रूप रस गंध में से कौन सा क्योंकि पीछे जो स्थान बताए थे उन्होंने अलग अलग कि गंध का साक्षात्कार करना हो तो नासिकाग अग्रभाग में धारणा करनी है ने? रूप का करना हो तो यहां करनी है शब्द का करना हो तो यहां करनी है लेकिन यहां अब स्थान बदल गया यहां चंद्र आदित्य आदि स्थान आ गए लेकिन इन स्थानों में धारणा करने से शब्द स्पर्श रूपरस गंध में से कौन सा विषय आएगा किस विषय का साक्षात्कार होगा कौन से गुण का ग्रहण करेंगी इंद्रिया यहां धारणा करने से केवल रूप का रूप का ही तो होगा ये, ये जो गिनाए इन्होंने पदार्थ चंद्र आदित्य आदि इनको कौन सी इंद्रिय ग्रहण करेगी तो रूप का ही तो विषय बनेगा यह रसना का तो बनेगा नहीं या बन जाएगा ना रसना का बनेगा ना श्रोत्र का बनेगा न्वचा का बनेगा न ना नासिका का बनेगा केवल नेत्रों का विषय बनेगा चक्षु का विषय बनेगा ये तो चंद्रमा को देखा और देख रहे हैं लगातार जैसे त्राटक करते हैं ना जैसे दीपक को रख लिया अब ये विकल्प इन्होंने दिए हैं और इसमें अंत आद, में आदि शब्द और जोड़ दिया है इत्यादि इन और भी क्षेत्र खुला रखा है तो अन्य हम दीपक को जलाकर के जैसे अभ्यास करते हैं और उसकी लॉपर निगाह को दृष्टि को टिकाए रखना और उस समय चित्त में अन्य कोई विषय ना आने पाए तो यह केवल एकाग्र करने के एक तरीके हैं अभ्यास करने के लिए यहां इनसे कोई ऐसा नहीं सिद्ध हो रहा है कि कई ईश्वर का या जीवात्मा का कोई साक्षात्कार हो जाएगा लेकिन ईश्वर का या जीवात्मा का साक्षात्कार करने के लिए वहां आत्म साक्षात्कार करने के लिए जो चित्त को एकाग्र करना है तो वहां तक पहुंचने के लिए उतना अभ्यास करने से पहले हमें कम से कम इन विषयों पर तो टिकाने का अभ्यास हो जाए तो ये स्थूल विषय लिए गए हैं पहले क्योंकि यहां यदि अभ्यास नहीं हो पाया तो आगे भी नहीं हो पाएगा तो इसलिए चंद्रमा आदित्य सूर्य को ले लिया ग्रह जो अन्य हमें पिंड दिखाई देते हैं और मणि कोई चमकता हुआ पत्थर ले लिया मणि ऐसे ही प्रदीप दीपक आ गया इसमें रश्मि किरणें, किरणों में कैसे करेंगे साक्षात्कार जैसे किसी कमरे में हम बैठे हैं वहां कोई क्षेत्र है खिड़की में से प्रकाश आता है नहीं अंदर के लिए और विशेष करके प्रातः काल के समय जब सूर्य उदय होता है और उस समय जो कमरे में प्रकाश प्रवेश करता है किसी क्षेत्र में से दीवार में कोई क्षेत्र हो रहा है वहां से अंदर प्रकाश आएगा तो दिखता है साफ साफ नहीं प्रकाश दिखता है प्रकाश दिखता है कभी देखा है प्रकाश को कैसा होता है हाँ है देखो ये उत्तर आया सही प्रकाश नहीं दिखता यद्यपि नेत्र चक्षु रूप को ही ग्रहण करता है कहने में यही आएगा अगर प्रकाश दिख जाए तो ऊपर आकाश में देखो प्रकाश है सर्वत्र नहीं है दिख रहा है हुँ? सूर्य का प्रकाश आकाश में फैला है नहीं सर्वत्र लेकिन दिखता है नहीं, नहीं। उजाला दिखता तो है, है उजाला कहाँ दिखा उजाला है। अच्छा इस कमरे में उजाला है नहीं है कहा दिख रहा है दिखाओ नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। नेत्र, नेत्र किसको पकड़ रहा है देखो प्रकाश को रूप को देखते हैं नेत्रों से ठीक है तो हम कमरे में कौन सा रूप देख रहे हैं कौन सा प्रकाश देख रहे हैं बताओ आपको देखो दीवार दिख रही है तो आपने दीवार का नाम लिया अब ये मध्य में जो आकाश है यहां प्रकाश है कि नहीं है यहां दिख रहा है जब तक प्रकाश किसी वस्तु से नहीं टकराएगा देखो नेत्र रूप को कब देखता है इसका भी सिद्धांत है एक और ये न्याय दर्शन में आएगा आगे चल करके न्याय दर्शन में नेत्र कैसे ग्रहण करते हैं अपने रूप के लिए तो पहले प्रकाश पड़ता है किसी वस्तु पर ठीक है उस वस्तु से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के फिर हमारे नेत्रपटल पर आएगा उसके बाद नेत्र उस वस्तु की आकृति को समझ पाएगा जैसे मान लो आपकी आंखों के सामने खूब प्रकाश कर दिया जाए और जिस वस्तु को देखना है उस पर अंधेरा कर दिया जाए दिख जाएगी वो जब आंख में प्रकाश है आंखें प्रकाश से युक्त हैं लेकिन जिस वस्तु को देखना है उस पर प्रकाश न पड़े तो हम नहीं देख पाएंगे तो प्रकाश परावर्तित होकर के जब नेत्रों में आता है तब हम कहते हैं कि अमुक पदार्थ हमें दिख रहा है तो इस तरह से केवल अकेला प्रकाश नेत्र कभी नहीं पकड़ सकता कारण क्या है अकेला प्रकाश टकराया तो नहीं किसी से और टकराएगा नहीं तो हमारे नेत्र में आए कैसे टकरा करके जब आता है किसी वस्तु से कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए चारों तरफ को प्रकाश यदि किसी वस्तु से टकराएगा तो चारों तरफ को ही जाएगा अगर खुले में वस्तु है तो और नहीं तो जिस जिस ओर से प्रकाश आ रहा है जिस वस्तु पर उस ओर से वापस होगा फिर वो अब वापस होकर के हमारे नेत्र यदि उस दिशा में है तो वहां वो नेत्र उस वस्तु की आकृति को पकड़ लेंगे लेकिन अकेला प्रकाश है वो टकराई नहीं रहा है तो नेत्र कैसे पकड़ेंगे उसको इसलिए अकेला प्रकाश कभी नहीं दिखता है तो यहां भी चंद्र आदित्य ग्रह मणि आदि यहां हमने नेत्रों से इसको देखा पहले और देख करके वहां लगातार उसी पर ध्यान लगाए रखना है कुछ समय तक जितना भी हम अभ्यास करना चाह रहे हैं एक मिनट दो मिनट पांच मिनट और वहां लगातार वही विषय बना रहे अन्य कोई भी कहीं भी चित्त कोई भी स्मृति न उठने पाई चित्त में से तो उस ऐसा एकाग्रता का अभ्यास करने की बात हो रही है, अच्छा, नहीं देखते ना। है? देखते हाँ नहीं यह आंख खोल के खोलने का ही है ये पीछे जो आया था कि तालुनी रूप संवेद वहां जो आया था पीछे वहा रूपवान वस्तु को देख करके नेत्र बंद कर लिए रूप की रूप को स्मृति में लाएंगे फिर लेकिन यहाँ करके है ये ये बाह्य विषय इसीलिए है ये हाँ एक तक देखते रहना इसी को त्राटक कहते हैं।, कर, है। तो हैं हाँ तो, तो देख ही नहीं पाएंगे देख नहीं पाएंगे मन भी साथ हाँ वो तो न्याय का सूत्र ही है युगपत ज्ञान अनुपत्ति मनुष्य लिंगम बिना मन की सहायता के इंद्रिय काम करेगी नहीं तो मन को टिकाने की तो बात हो रही है ये हमारे मन में अन्य कोई भी विषय उतने काल तक ना आने पाए जितने काल तक अभ्यास करना चाह रहे हैं और हटता है मन तो फिर पकड़े उसको फिर हटता है फिर पकड़े अभ्यास तो ऐसे ही होता है ना और अपनी कमी पता लगती है कि देखो हमारी चंचलता कितनी है मन की हम टिका नहीं पा रहे लेकिन अभ्यास करते करते सब काम होने लगते हैं फिर। और ये अभ्यास हो जाता है, तो हम किसी पर भी चाहे अध्ययन का विषय ले लें हम कोई सा भी कोई याद करने का विषय आ गया उसको ले लें तो यह अभ्यास वहां भी काम करता है फिर इसलिए कहीं ना कहीं अभ्यास तो हमें करना ही होगा किसी भी रूप में करें तो प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए ये ऐसे उपाय भी सफलता दिलाते हैं उससे आगे बढ़ते बढ़ते ये चीजें छोड़ देते हैं फिर फिर अन्य सूक्ष्म विषयों को पकड़ लेते हैं तो वहां भी अभ्यास हो जाता है फिर, हो जाएगा। जब तक वहां नहीं हो रहा है तब तक ऐसे अभ्यास करें और ये तो अभ्यास बहुत करवाते हैं दीपक इत्यादि का तो अन्य जो साधना पद्धतियां वाले हैं तो वहां भी ये अभ्यास करवाए जाते हैं कराते ना त्राटक कहीं किसी दीवार पर बिंदु बना दिया कोई कागज वह चिपका दिया उस पर बिंदु बना दिया कोई हम्म और वहां कहते हैं इसको देखते रहो लगातार आंख खोल करके अब आंख खोल करके लगातार देखना मात्र ही नहीं है आंख आंख भी खोल ली हमने लगातार देख भी रहे हैं लेकिन उस काल में हमारा मन और कहीं नहीं जाना चाहिए नहीं तो होगा यह कि देखते रहे आंख है वहां पर लेकिन मन और कहीं है तो मन को भी साथ में जोड़ना है उसके वो है एकाग्रता जैसे आपने कहा कि जैसे प्रकाश एक उदाहरण के लिए ए, कोई काला कपड़ा हमने ऐसे लगाया बीच में मान लो दो व्यक्ति काला कपड़ा पकड़ के खड़े हो गए और उस दिशा से उस पर लैम्प से प्रकाश डाला जाए इधर से काला कपड़ा है काला कपड़ा भी छोड़ लो कि बहुत काली वस्तु ले लो मोटी क्योंकि कपड़े में से तो परावर्तित हो जाएगा प्रकाश बाहर के लिए तो अब जो है हमारी तरफ अंधकार है तो वो वस्तु हमें काली जो है वैसी जो, जो की वैसी रहेगी हमारे लिए प्रकाश जो उधर से पड़ रहा है वो टकरा के उधर ही जाएगा तो उसको दिख जाएगा लेकिन हमें नहीं दिखाई दे सकता वो जैसे किसी रूम में उधर से काश मारा जाए प्रकाश उधर से उसी तरफ जाएगा ऐसा है ना वस्तु की वस्तु की आकृति जैसी है वस्तु की जैसी अगर वस्तुई की आकृति है तो गोलाई में ऐसे फैलेगा प्रकाश पर एकदम सीधा नहीं अगर सपाट वस्तु है तो सीधा जाएगा वस्तु की आकृति के अनुसार प्रकाश रिफ्लेक्ट करेगा अपनी अपनी दिशा में अगर गोल वस्तु है तो कई ओर फैलेगा फिर वो जैसे हम चंद्रमा को देखते है ना सायंकाल को रा, रात्रि में चंद्रमा देखते हैं तो चंद्रमा का जो है जब तक गुणमासी नहीं आ रही होती है तब तक थोड़ा थोड़ा भागी तो उसका बढ़ता हुआ दिखता है हमें तो वहां भी सूर्य का जो प्रकाश पड़ रहा है चंद्रमा के ऊपर तो वो भी रिफ्लेक्ट होकर के हमारी तरफ को आ रहा है अब वो रिफ्लेक्ट हो के क्यों गोल वस्तु है चंद्रमा गोल पेंड है पूरा तो इसलिए उसकी गोलाई भी हमें दिखने लगती है साथ साथ सपाट होता तो नहीं देख पाते हमें प्रत्येक तो की दिशा में दिखता बस या तो पूरा दिखता या नहीं दिखता दो ही बातें होती गुलाई में होने से हमें थोड़ा थोड़ा थोड़ा बढ़ता बढ़ता वो दिखता रहता है उतना ही दिखेगा दिखे हाँ उतना ही दिखेगा हमें हम जिस दिशा में रह रहे हैं हमें उतना दिखेगा अब अन्य किसी दिशा से कोई दिख रहा है तो वहां जितना पड़ रहा है उतना दिखेगा उसको देखो ऐसा है चंद्रमा तो सूर्य के सामने आधा हमेशा रहेगा या नहीं सूर्य से जो प्रकाश चंद्रमा पड़ रहा है वो आधे चंद्रमा पर लगातार पड़ेगा कि नहीं लेकिन हमें आधा नहीं दिखता अच्छा हमें आधा दिखने का अर्थ क्या होता है हमें चंद्रमा यदि आधा दिखाई दे जाए तो कैसा दिखाई देगा पूरा पूर्णमासी को दिखता है नहीं दिखता है पूरा दिखता है पूरा पूर्णमासी को कितना दिखता है चंद्रमा है आधी को ही पूरा कहते हैं हम क्योंकि हमारी ओर उसकी दिशा आधी ही रहेगी हमेशा किसी गेंद को ऐसे दिखाया जाए तो कितनी दिखेगी आप लोगों को आधी लेकिन आधी पूरी है हमारे लिए उससे ज्यादा हम देख नहीं सकते कभी भी तो चंद्रमा को हम कहते हैं पूर्णमासी में पूरा दिखता है पूरा कभी नहीं दिखता आधा ही दिखता है वो जब आधे से कम हो जाएगा तो कहेंगे पूर्णमासी नहीं है और आधा क्या जी उसका किसका आकार छोटे बड़े की बात नहीं हो रही यहाँ यहां बात यह हो रही है कि हमें कितना दिख रहा है जितना है उतना ही आकार चाहे छोटा है या बड़ा है लेकिन हमें दिखता कितना है चंद्रमा हमें हमेशा आधा ही दिखेगा जब पूरा प्रकाश पड़ जाएगा उसमें तो आधा दिखाई देगा क्योंकि चंद्रमा पूर्णमासी के समय सूर्य सीधा जो हमारी पीछे को अभी अस्त हुआ है सूर्य वह अस्त होता हुआ सूर्य चंद्रमा पर पूरा पड़ रहा है समय और उतना ही इस हमें दिख रहा है पूरा तो हम कहेंगे पूर्णमासी है और यदि सूर्य जितना नीचे चला जाएगा और उसके बाद चंद्रमा इधर से आएगा तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा तो वहां क्या हुआ है चंद्रमा पर तो सूर्य का प्रकाश उस समय भी आधे से पड़ रहा है ठीक है ना लेकिन हमें और बहुत कम दिखाई देगा क्योंकि हमारे सामने वो प्रकाशित हिस्सा पूरा नहीं है लेकिन पूर्णमासी के दिन जितना प्रकाशित है सूर्य के द्वारा वो पूरा हमारे सामने है लेकिन सूर्य के द्वारा चंद्रमा पर प्रकाश हमेशा चाहे कैसा भी मौसम हो कोई सी भी ऋतु हो वो सर्वत्र आधे पर ही पड़ेगा और यही बात पृथ्वी पर ले लो आप पृथ्वी पर कितने भाग में सूर्य प्रकाश डालता है क्या आधे से अधिक या आधे से कम भी हो सकता है कभी नहीं हो ही नहीं सकता है अरे गोल है चपटी है चपटी कौन कह रहा है कहने का तात्पर्य है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सदा आधे हिस्से पर ही पड़ेगा सदा हम चाहे पृथ्वी किसी कोने में रह रहे हो पड़ेगा सदा आधे हिस्से पर ही तो ऐसे ही यहां पर है कि इन सब स्थानों में हम जब अपने नेत्र से इन पदार्थों को देखेंगे तो वहां पर केवल लगातार देखते रहना आंख को खोल करके देखने का है यह इसमें हटाएंगे नहीं नेत्र के लिए और हटाने का यदि अभ्यास हो भी जाता है तो हटा करके फिर हम उसकी आकृति को अपने चित्त में उभारेंगे और वहां किसी अन्य स्थान पर चित्त को नहीं लगाना बल्कि उसी स्मृति में ही यानी स्वयं जो स्मृति में विषय आ गया है जो अनुभव हुआ है उसकी आकृति का ऐसा लगे कि नेत्र बंद है फिर भी वही आकृति हमारे आगे विद्यमान है तो इस तरह से भावना करके स्मृति को उभार के चित्त को टिकाने का अभ्यास करते हैं अब यहां जो बात आई थी पीछे के संशयम विधवंती ये संशय को दूर करती हैं ये प्रवृत्तियां इन पर साक्षात्कार करने से जब सफलता प्राप्त होती है तो साधक के मन में जो संशय हैं वो दूर होने लगते हैं तो वो संशय कैसे हैं किसके प्रति हो सकते हैं उस बात को आगे ले रहे हैं कि यद्यपि यद्यपि ही तत् तत्शास्त्रानुमान आचार्योपदेश ही अवगतम अर्थ तत्व सद्भूतम एवं भवती है बता तो ये रहे हैं कि यद्यपि जो जो भी शास्त्र हमारे आचार्यों ने लिखे हैं ऋषियों ने लिखे हैं तो तत् तत शास्त्र अनुमान आचार्योपदेश ही नहीं। नहीं। शास्त्रों का जो ज्ञान उसमें लिखा गया है जो बातें बताई हैं शास्त्रों में वो अनुमान प्रमाण से भी हम जानते हैं और आचार्यों के उपदेश से आचार्यों ने उसका उनमें उपदेश किया हुआ है तो उनके द्वारा जो अर्थ जानना है उन्होंने देखो आचार्यों ने जो ज्ञान प्राप्त किया जैसे पतंजलि ने व्यास जी ने जो कुछ लिखा यहां पर तो इन्होंने कैसे ज्ञान प्राप्त किया शास्त्रों को पढ़ करके अन्य शास्त्रों को पढ़कर के उसमें वेद भी आ गए और अनुमान प्रमाण से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और आचार्यों के जो अन्य उनके आचार्य रहे गुरु उनके उनके पढ़ाने से भी उन्होंने सीखा हुँ? तो शास्त्र अनुमान आचार्य आचार्य का उपदेश ये आचार्य के साथ में उपदेश जोड़ लेंगे तीन माध्यम बताए शास्त्रों के द्वारा अनुमान के द्वारा आचार्यों उपदेश हैं इनके द्वारा आचार्यों का उपदेश इनके द्वारा इनके माध्यम से इनकी सहायता से अवगतम जाना हुआ अर्थ तत्वम जो भी अर्थ तत्व है, है? अर्थात जो भी विषय है वो सद्भुतम एवं भवती वो वास्तविक ही होता है ऐसा नहीं कह रहे हैं, किसी के अंदर संशय उत्पन्न हो रहा है तो इन आचार्यों के द्वारा कहा हुआ विषय भी वो असत्य हो उसको सत्य ही मान रहे हैं सदभुतम एवं अर्थम भवती वो सद्भूत ही होता है वास्तविक ही होता है जैसे हम चावल पकाते हैं और चावल जब पक रहे होते हैं और पक गया या नहीं पक गए तो कैसे पता करते हैं किसी एक चावल को उसमें से निकाल करके और देखेंगे कि गल गया या नहीं गल गया और इसको क्या कहते हैं इसको न्याय इस इस इस प्रक्रिया को बताने के लिए एक न्याय बोला गया है उसका नाम है स्थाली पुलाक न्याय स्थाली पुलाक न्याय स्थाली कहते हैं वो जो पात्र जिसमें चावल पकाए जा रहे हैं भगोना है पतीली है जो भी है और पुलाख किसे कहते हैं चावल, चावल। पका हुआ चावल पुलाव बोलते है हिंदी में ये उसी का बिगड़ गया है पुलाख पुलाक का बन गया पुलाव मटर पुलाव मटर और चावल तो स्थाली पुलाख न्याय ये न्याय कहलाता है इसलिए कि एक के एक को देख करके एक का प्रत्यक्ष करने से अन्य भी ऐसे ही हैं यह ज्ञान हो जाता है कि नहीं अन्य चावल भी पक गए हैं सारे सबको नहीं देखेंगे फोड़ फोड़ के हाँ एक को देखेंगे तो एक के देखने से अन्यों का ही पता लग गया हमें उसमें सबको नहीं देखना पड़ेगा तो ऐसे अच्छा ये ये स्थालीय पुलाक न्याय हर जगह जाए, घट जाएगा जैसे मान लो किसी विद्यालय में हमें छात्रों का परीक्षण करना है देखें कि कितनी योग्यता है तो एक का कर ले परीक्षण सारी वैसे ही होंगे क्या <laughs> यहां नहीं घटेगा ये न्याय है ना एक जैसी वस्तुओं में घट सकता है और चेतन एक जैसे होते नहीं सुबह क्या चल रहा था विषय अनियत विषयाश चेतना चेतन सारी अनियत विषय होते हैं सबके विषय बराबर नहीं होते सबका ज्ञान एक जैसा नहीं होता हाँ जड़ वस्तुओं में हम ये न्याय घटा सकते हैं अब ऐसे ही यहां पर है कि ऋषियों ने ऐसे ऐसे साक्षात्कार होते हैं इस इस प्रकार के ज्ञान होते हैं ऐसी ऐसी सिद्धियां होती हैं ये सब वर्णन किया ऋषियों ने अब उनमें से अगर हमें किसी का भी अब तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो हमारे मन में क्या रहेगा कि पता नहीं ये सारी बातें इनमें से सत्य हैं भी कि नहीं है होता है नहीं ऐसा तो इसलिए व्यास जी कह रहे हैं कि इनमें से किसी का प्रत्यक्ष करना भी चाहिए और उससे लाभ क्या होता है कि हमारा फिर विश्वास बढ़ता है हमारे अंदर ऐसी ऐसा विश्वास पैदा होगा कि ये ऋषियों ने जो अन्य बातें कही हैं जिनका हमने प्रत्यक्ष नहीं भी किया है अभी वो भी ऐसी ही सत्य होंगी और यदि एक का भी प्रत्यक्ष नहीं किया है या नहीं हो रहा है तो हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हमने हमें प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो वो असत्य हो सकती हैं। उसको स्वयं ही कह रहे हैं व्याजी असत्य नहीं हो सकती वो भी यानी सद्भुतम एव भवती होती तो सत्य ही है वो और जब सत्य ही होती है ऐसा कह रहे हैं फिर हम क्यों करें प्रत्यक्ष उनका तो उसका आगे उत्तर दे रहे हैं पहले तो को कहा कि एव सदभूतम एवं सत्य क्यों होती है उत्तर दिया यथा यथा भूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात। यूताथ्या ऋषियों के अंदर एक सामर्थ्य है कौन सी कि यथा भूत अर्थ का प्रतिपादन करने की जैसा वो स्वयं ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है सत्य ज्ञान उस सत्य ज्ञान को दूसरों को बताने की सामर्थ्य प्रतिपादन करने की सामर्थ्य ऐसी सामर्थ्य होने के कारण से उनके द्वारा जो भी अर्थ तत्व तो बताया जाएगा वो वास्तविक ही होगा उसमें संशय नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी जब तक उनका हम एक छोटा सा अंश स्वयं प्रत्यक्ष न कर लें, तो हमारे अंदर उतना दृढ़ विश्वास उत्पन्न नहीं हो पाता है तो उसके लिए कहा कि तथापि यावद एक देश अपी जब तक एक देश एक उसका छोटा सा अंश कश्चित न स्वकरण संवेद्योति जब तक कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों से अपने चित्त से अपने मन से जब तक वह उसकी अनुभूति नहीं कर लेता संवेद्य अनुभव करने योग्य जानने योग्य प्रत्यक्ष करने योग्य जब तक नहीं हो पाता है स्वकरण अपने साधनों के द्वारा हमारे जो साधन है ज्ञान ग्रहण करने के उन साधनों के द्वारा जब तक संविद्य नहीं बन पाता है वह विषय उसका कोई भी एक अंश कोई भाग तावत तब तक सर्वम सारा विषय जितना भी ऋषियों ने कहा है कि ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है जितना भी बताया है वह परोक्षम एवं वो परोक्ष जैसा रहता है हमारे लिए हमने उसका एक देश भी प्रत्यक्ष नहीं किया इसलिए परोक्ष जैसा ही रहेगा परोक्ष का तात्पर्य हमारी इंद्रियों से परे का विषय माना जाएगा वो जब तक हमने प्रत्यक्ष नहीं किया है तब तक परोक्षम एवं परोक्ष जैसा रहता है किन विषयों में कहा अपवर्गा सूक्ष्म जो सूक्ष्म विषय हैं बहुत सारे ये तो स्थूल विषय हैं फिर भी जिनके प्रत्यक्ष की बात की जा रही है यहां और इन स्थूल विषयों से भी इन स्थूल विषयों में भी अगर किसी भी विषय का हम प्रत्यक्ष नहीं करेंगे तो अन्य जो सूक्ष्म विषय हैं वो सारे हमारे लिए अपरोक्ष ही परोक्ष ही बने रहेंगे तो अपादिशु सूक्ष्मेशु अर्थेशु न दृढ़िम उत्पादी उसमें दृढ़ बुद्धि हमारी उत्पन्न नहीं हो पाती है तो अन्य विषय हमारे लिए सब अछूते ही बने रहते हैं तस्मात इसलिए इस कारण से क्या करना चाहिए कि शास्त्रानुमान आचार्योपदेशोदल अर्थात शास्त्रों ने शास्त्रों के शास्त्रों के द्वारा अनुमान के द्वारा और आचार्योपदेश के द्वारा जो विषय बताया जा रहा है उस विषय को उपोद बलनार्थम उसको और पुष्ट करने के लिए उसको और बलशाली बनाने के लिए अवश्यम कश्चित अर्थ विशेष प्रत्यक्षी कर्तव्य अवश्य ही कोई न कोई विशेष विषय विशे का हमें प्रत्यक्ष करना चाहिए और उनमें हम जब प्रत्यक्ष कर लेते हैं स्थूल विषयों में भी छोटे छोटे विषयों में भी जब प्रत्यक्ष कर लेते हैं तो क्या होगा कि तत्र तदउपदिष्टार्थ एक देश प्रत्यक्षत्वे सति अर्थात उनके द्वारा उपदिष्ट जो अर्थ तत्व हैं उनमें से किसी भी एक देश का प्रत्यक्ष कर लेने पर सर्वम सूक्ष्म विषय अपि आ अपवर्गात श्रद्धियते जितने भी अन्य सूक्ष्म विषय हैं अपवर्ग पर्यंत पर्यंत शब्द को कहने के लिए कौन सा इसमें शब्द आ रहा है पर्यंत अर्थ को कहने के लिए आ आ जो आता है ना आ आ आगात तो आ का अर्थ होता है तक आ अपवर्गा अपवर्ग पर्यंत तक सभी विषयों में जो कि सूक्ष्म विषय हैं, उनमें भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है प्रत्यक्ष होने से एक तर्थम एवं इसीलिए इदम चित्त परिकर्म निर्दिश्य इसलिए चित्त परिक्रम यहां पर बताया जा रहा है विषयवती प्रवृत्ति के रूप में और आगे कहते हैं कि अनियतासुव वृत्तिषु तद विषया तस्य संज्ञा उपजाता अर्थस इति अनियतासु वृत्तिषु अनियत इन सारी वृत्तियों में अनियत का अर्थ इसलिए किया है कि यहां कोई नियत विषय नहीं है हम किसी भी विषय को चुन सकते हैं प्रत्यक्ष करने के लिए तो अनियतासुवृत्तिषु इन अनियत वृत्तियों में और जिस जिस विषय का हम प्रत्यक्ष करेंगे कि तत्त विषयाम वशीकार संज्ञाया उपजातायाम उस उस विषय से संबद्ध वशीकार संज्ञा उत्पन्न होने पर ये वशीकार संज्ञा क्या है हैं? एक पीछे आ भी चुका है सूत्र वशीकार संज्ञा का हा देपर अं। तो वहां तो यह है कि दृष्ट विषयों से भी वैराग्य अदृश्य यानी कि आनुश्रविक विषयों से भी वैराग्य और वैराग्य में तो सारे विषय उनको तो हटाया जाएगा और तब वशीकार प्राप्त होगी तो वो अर्थ यहां लग जाएगा वो तो नहीं लगेगा क्योंकि यहां वशीकार संज्ञा में तो यहां तो कुछ हम विषयों से जुड़ करके उनका प्रत्यक्ष कर रहे हैं यहां वैराग्य वाली बात ही नहीं यहां वैराग्य का अर्थ नहीं ले इसलिए फिर कौन सा वशीकार लेंगे हम कौन सा वशीकार अर्थ आएगा तो आगे जहां ये परिक्रम समाप्त होंगे और उसके बाद उनका जो फल बताया जाएगा तो वहां सूत्र आता है कि इन सब चित्त परिक्रमों के द्वारा हम जो विषयों का प्रत्यक्ष करते हैं तो स्थूल से लेकर के करते करते करते हम कहां तक पहुंचेंगे प्रत्यक्ष करते करते तो उत्तर दिया है सूत्र में कि परमाणु परम महत्वांत अस्य वशीकार है नहीं वहां पर परमाणु परम महत्व से वशीकार आगे आएगा कौन संख्या पे है ये चालीस ये चालीस नंबर पर परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकार अर्थात स्थूल से प्रारंभ करके और प्रत्यक्ष करते करते सूक्ष्म सूक्ष्म पर जब पहुंचेंगे तो सूक्ष्मता की पराकाष्ठा कहां तक कहां पे जाके होती है परमाणुओं पर और महत की पराकाष्ठा कहां समाप्त होती है परमात्मा पर तो परमाणु और परम महत यहां तक यानी छोटे से छोटे से लेकर के बड़े से बड़े तक का साक्षात्कार ये है वशीकार यानी यहां तक साधक के अंदर क्षमता उत्पन्न होती है कि वो किसी पदार्थ का भी प्रत्यक्ष कर सकता है तो वो वशीकार अर्थ यहां लेंगे पीछे वाला नहीं वो तो वैराग्य से संबद्ध है तो वशीकार संज्ञा उपजाता वशीकार संज्ञा उत्पन्न होने पर समर्थम वह साधक समर्थ हो जाता है तस्य तस्य अर्थस्य से प्रत्यक्षी करना उस उस अर्थ का प्रत्यक्ष करने के लिए और तथा चती वैसा होने पर क्या होगा कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधय अप्रतिबंधे नविष्य पीछे जो कहा था कि समाधि प्रज्ञा द्वारी तो उसी का उत्तर दे रहे हैं ये कि समाधि प्रज्ञा में ये द्वार कैसे बनती हैं ये वृत्तियां हमारी विषयवती प्रवृत्ति तो कहा ऐसा होने पर जब कोई किसी विषय का साक्षात्कार हो जाता है तो वहां हमारे अंदर श्रद्धा वीर्य आदि जो पीछे बताए थे ये सब उत्पन्न होते हैं और उसी में समाधि शब्द भी आया था देखो पीछे का सूत उतार दिया जो कहते हो नहीं वही तो है ये श्रद्धा वीर्य, स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकाम तो उसमें श्रद्धा वीर्य, स्मृति समाधि क्योंकि समाधि को दिखाना था इनको यहां पर समाधि वो समाधि शब्द इसमें आ रहा है तो यहां तक हमारा अप्रतिबंधन बिना किसी रुकावट के है? वहां तक हमारे चित्त की एकाग्रता का संपादन हो जाता है भविष्य बिना किसी रुकावट के तो इस तरह से जो है ये ये तृतीय जो चित्त का परिक्रम है वो दिया है आगे फिर चौथा परिक्रम कल को देखेंगे प्रणव ध्वनि हो